ाम दुनिया में जितनी भी वस्तु है इस रूप से मालूम करते हैं है, है, है।

तो पहले आत्मा है सब सत्य आत्मा न हो तो सब है ये किसको तो मालूम पड़ेगा इसी को आत्माशक्ति है तात् अनुसंधान होता है ये बात दूसरी है कि सब आत्मा ही है विवेक करने के लिए तो ये देखना पड़ेगा कि पहले आत्मा पीछे सब

और जब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा तो आत्मा के सुगार दूसरी कोई बदलू सब आत्मज्ञान से ही सबका ज्ञान यदि हमको मालूम ना पड़े तो दूसरा है और दूसरे को कुछ मालूम पड़ता है ये भी हम नहीं सोच सकते ज्ञान में सबसे पहला आत्मज्ञान

उसके बाद दूसरे का क्या ये बात दूसरी है कि आत्मा के ज्ञान स्वरूप को समझोगे तो न दूसरा कोई है न दूसरे का ज्ञान है ये सब भूल भी है अब तीसरी बात ये है कि अपने प्यार से सबका प्यार

सबसे अधिक प्रिय अपना आत्मा है और उसी के लिए हम दूसरे से प्रेम करते हैं ये जो ख्याल होता है कि हम भले मर जाए और ये जिंदा रहे है ना? उसमें भी ऐसा है कि आत्मा मरने वाली वस्तु नहीं है और इसके लिए हम ये शरीर छोड़ रहे तो हमको बड़ा संतोष मिलेगा

शांति से मरेंगे पर लोग में भी सुखी होंगे और हमको बड़ा भारी पुण्य होगा उसमें भी अपने लिए कुछ न कुछ साथ रहती है तो सत्ता का आदि है अपना आत्मा ज्ञान का आदि है अपना आत्मा और आनंद का आदि है अपना आत्मा और आत्मरूप से सत्ता ज्ञान और आनंद

ये तीनों तीन नहीं है एक है इससे एक व्यावहारिक बात निकलती है जीवन में आप किसी के पराधीन मत हो जाइए किसी के पराधीन का मतलब क्या होता है कि ऐसा खाने को नहीं मिलेगा ऐसा हम खुशी नहीं होंगे दिए नहीं

ऐसा पहनने को नहीं मिलेगा तो हम जिए नहीं ये आदमी नहीं मिलेगा तो हम जिए नहीं ये जो आपका कार्य है इसके बिना हम नहीं रह सकते यही अपने को गुलाम बनाना है वो ये बड़ा भिन्नता है ये सबसे बड़ा सूत्र है

सबके बिना पैदा हुए थे और सबके बिना रह सकते रहते मनुस्मृति में ये बात आई है किसी ने मनु जी से पूछा कि दुख क्या है सुख क्या है मनु जी ने कहा सर्पम परदसम सुखम सर्पम आत्मदसम सुखम

एकदम विद्यालय समाज न लक्षणम हम उपलब्ध है सुख दुख का लक्षण क्या है कि जब हम सर्वत हो जाते हैं परबस होना नरबस होना एक ही है वो तो चाहे नरबस बोलो कि हम किसी आदमी के ब्रत में होंगे और चाहे नारी वत बोलो और चाहे नारी वक्त बोलो

तो कराए के अपनी गुलामी का जो जीवन है हमारे एक मित्र का चाल है कि तो उनको दूध पीने को तो जिस दिन नहीं मिलेगा तो उस दिन उनको गर्दी नहीं होगी चलता तो जाएगा तो उनका जीवन दूध के अधीन है ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा तो क्या मुंह सामूहिक बाहर निकलेंगे?

तो एक तो पराहीनता जीवन से और दूसरे ज्ञान के यदि आप अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं हैं तो दूसरे का ज्ञान आपको तो गुलाम बना के बदलना तो जरूरी

लोग जब कोई बात समझाते हैं तो थोड़ा सा अपना मतलब उसमें मिला के समझाते हैं वो अपनी अनुकूलता अपना नजरिया अपनी वातना उसमें जोर देते हैं हिंदू समझाएगा तो मुसलमान ईसाई का ख्याल नहीं रखेगा अपनी बात समझा रहे हैं और मुसलमान समझाएगा तो हिंदू तो ईसाई का ख्याल नहीं रखेगा अपनी बात

मुसलमान समझावेगा तो कहेगा ठीक है बाइबल बहुत अच्छी है पर उसको मनसूस कर दिया है सुधा ने उसको मनसूस कर दिया है कैंसिल कर दिया बाइबल पहले बहुत अच्छी दिखी थी बाद में कैंसिल कर दी देगा मुसलमान कहेगा देश बहुत तो अच्छे तो हैं लेकिन बाद में सुधा ने उनको कैंसिल कर दिया और हिंदू समझावेगा बोले आधी ज्ञान दे रही है

बाद में जो ज्ञान बने तो सब बना होते हैं जब तक आपका स्वयं अनुभव सच्चा नहीं होगा तब तक लोग आपको भगताते रहेंगे बुद्धू बनाते रहेंगे हो आप सत्य का अनुभव स्वयं प्राप्त कीजिए आप स्वयं अपना ज्ञान देखिए

उसी के ज्ञान से सब ज्ञान मालूम पड़ता है अच्छा जी भगवान श्री कृष्ण आपको दर्शन दें राम आपको तो दर्शन दे, नारायण मिले शिव मिले देवी मिले पर ये आपको तो मालूम पड़ेगा ना कि ये कृष्ण है ये राम है ये देवी है यदि आपका ज्ञान न हो हाँ तो गुरु जी किस काम आएंगे

ये गुरु है ये भी आपका ज्ञान है ये ईश्वर है ये भी आपका ज्ञान है अपने बने ज्ञान की आप उपेक्षा मत कीजिए तो जीवन की पराधीनता सुख है और ज्ञान की पराधीनता माने मूर्खता पूरी तरह से निवृत्त है, अतः जब तक है आप

अपनी मूर्खता को तो बुद्धिमत्ता में परिणत कर दीजिए एक ज्ञान स्वीकार कीजिए अच्छा अपनी प्रियता जो है आपको एक बात सुनाता है आपको यह मालूम करेगा कि हम इससे प्रयत्न करते हैं बहुत तो अच्छा आप स्वप्न तो प्रयास कर दीजिए

लेकिन जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है तब आप अपने को छुड़ा नहीं सकते। आप अपने प्रेम से अपने को छुड़ा सकते हैं कर सकते हैं छोड़ सकते हैं लेकिन जब दूसरे के प्रेम के पिछड़े में आ जाएंगे तो अपने को छुड़ा नहीं सकते।

एक, एक लड़की हमको पांच चार दिन हुआ कह रही थी कोई समस्या थी उसकी उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो छोड़ सकते हैं लेकिन मैं छोड़ रू और मर जाए आत्महत्या कर ले तो वो कुछ कर ले तो अब वो दूसरे के प्रेम पर जो उसका विश्वास है उस विश्वास से कर सके

हम तो मालूम है वो कुछ नहीं करेंगे और दूसरी लड़की से क्या करेंगे तो कृषिता तो में भी बड़ा चीनता जो होती है वो वासना की बात छोड़ो वासना तो स्वार्थ बुद्धि का एक उद्योग मात्र है

हम अपने सुख के लिए अपना देख शांत करने के लिए अपनी काल्पना पूरी करने के लिए किसी को चाहते हैं तो ऐसे तो सारी दुनिया भरी पड़ गई तो ये देखो सच्चिदानंद की बात ये है आपका जीना पराधीन ना हो आपका ज्ञान पराधीन ना हो स्वयं अनुभव स्वरूप

और आपका आनंद बड़ा भी न हो और जो जीवन है तो ज्ञान है जो ज्ञान है तो आनंद है जो तो ज्ञान है, तो है, तो है तो जीवन है जो तो जीवन है तो आनंद है जो आनंद है तो ज्ञान है तो जीवन है ये सचरानंद एक है और इसका नाम आत्मा है

अपनी तो प्रियता को भी ठीक समझना चाहते हैं। एक बादशाह अपने को आनंदी मानता है लेकिन जब कोई दूसरे देश का आदमी उस पर चढ़ाई कर दे उसकी रानी उसको धोखा देते हो तो उसका बेटा विश्वास चढ़ाती हो तो रुषि होगा कि नहीं हो?

हम अपने संस्कृत पढ़ाने वाले गुरुजी के साथ उत्तर प्रदेश तो के एक रियासत में गए थे राजा का साहब बम्बे फगड़े बड़े बुद्धनाथ पर जब वो भोजन करते थे ना तो पहले डॉक्टर उनके भोजन की परीक्षा करता था कि इसमें जहर झरा हुआ है अच्छा फिर उस पर भी विश्वास नहीं था, था ना उसी भोजन में से

फिर बांट के राजा साहब को भी पड़का जाता और डॉक्टर को डॉक्टर को साथ बैठ के खाना पड़ता अब सोचो तो ये जीवन कोई तो जीवन है एक हवाली किरानी थी जिसका नाम था हम दोनों बारे में फारी मुकदमा हवाली, हवाली, फवाली नहीं मिलता हवाली। उसने अपने पति को जहर दिलवा दिया और

अपनी यार को राज्य का दीवान बना दिया और स्वयं रानी बन गई बहुत दिनों तक ये उजर सिराय में जहां केस रहता था ना बेबी काउंसिल बीबी काउंसिल में ये केस बहुत दिनों तक लड़ा तो अपनी प्रियता अपना ज्ञान अपना जीवन स्वावलंबी होना चाहिए स्वाधीन होना चाहिए किसी का गुलाब नहीं

ये बात वेदांत में से निकलती है किसी का नाम व्यावहारिक सचिदानी है जीओ और चलाओ ये तुम्हारा धर्म है मरो मत मारो मत ये तुम्हारा धर्म है देवकूफ बनोगत और देवकूफ बनाओ मत ये तुम्हारा धर्म है सजग और और सबको समझ दो ये तुम्हारा धर्म है

दुखी मत हो और दुखी मत करो ये तुम्हारा धर्म है सुखी रहो और सुखी करो ये तुम्हारा धर्म है इसका नाम होता है प्रैक्टिकल सत्य का न्यवहार आजकल तो लोगों को व्यवहार ही चाहिए बर्माश तो चाहिए ही नहीं पूछता है महाराज इतना बेधान सुनने से क्या फायदा है

बिना किसके व्यापार करोगे एक बात यह है कि रिसर्च फोर के व्यापार करोगे तुम्हारा बोलना खत्म। एक जरा की बात कराता था आपको एक बार हम दिल्ली से जा रहे थे हरि बाबा जी के पास कर मैं था और छोटे से ब्रह्मचारियां में। कोई जगह

लेकिन बाबू है सेकंड क्लास का टिकट अब से कोई तीस बर्म पहले की बात है उससे भी दिया सेकंड क्लास का टिकेट बनाना चाहिए और सेकंड क्लास में जगह नहीं थी उसको तो हम लोग जाकर फर्स्ट क्लास में जाए थे आगे आगे पकड़ाएगा

लेकिन एक विद्या मिल गई थी विद्या देखो तो आपसे करने के लिए नहीं बता विद्या मिल गई थी कि वजन लिया ना वजन तो उसमें जो टिकट लेकर निकला उस पर लिखा था इसको मत तो हमने कहा भाई टिकट निकला है आज इसको मत तो आज इसको मत क्लास <laughs> में बैठ गए और थोड़ी देर के बाद वहां का जो होता संचालक ट्रेन का वो आया

और उसने फर्स्ट क्लास पर लिख दिया कि इसको तो सेकेंड क्लास समझा जाए हिस्टोम तो पुरानी बात सोमनाथ स्टेशन पर सामने कुआ था तो छोटे जी लोटा तो तो आ गए पानी खींचने चले गए और ट्रेन छूट गई हम मैंने कहा हिंदो मन एक दिया है और मैंने जंजीत सिंह भी

गाड़ी खड़ी हो गई दौड़ के आ गए अभी तो याद हो तो याद हो याद है दे था दे था। तो आया और दीदी आई उसने हमारा टिकट ले दिया हमारा काफी टूट जाना उसके पास पैसा नहीं है ना कपड़ा नहीं पैसा नहीं कुछ नहीं लेके चला गया बोला नहीं फिर अलीगढ़ स्टेशन पर आके वो खुद भी लौटा गया कि दादाजी आप लो जैसे जानते हो जाए

इसको मत हो गया शारा। शारा। शारा देखो जाके गोघराला स्टेशन पर उतरे तो वहां चाहिए था कि कोई हमको लेने के लिए आया हो नौ दिन बस दिन हरि बाबा का बाहर हो शाम का समय कोई लेने को आया ही नहीं था और चलो अपन चले इतने में दो तो माताएं बैल गाड़ी तब से उतरी उन्होंने आगे प्रणाम किया स्वामी जी

आप बैलगाड़ी पर बैठ जाइए हम लोग पैदल करेंगे रात के समय स्त्रियों को पैदल करने को कहें हम गाड़ी पर जाएं तो बड़ी अतिष्टता होए ना तो अंत ये तय पाया कि हमारा सामान तो वो अपने बैलगाड़ी पर रख रखे बैलगाड़ी पर चलेंगे और हम लोग पैदल पैदल करेंगे चल पड़े हो और आगे गए तो एक अजीब जो है वो बेहा जाता हुआ और बैलगाड़ी दौड़ाता हुआ पीछे से आया

हमने कहा रे भाई हमको बात पर पहुंचा देगा तब बोले हाँ महाराज बैठा तो इसको मैं सोचना अरे साठ पर पहुंचे रात को बारह एक बजे रात को पहुंचे सब लोग नस्त हो गए थे शिवरात्रि का दिल था पूजा हो के सब लोग सो गए थे एक दो बजे पहुंचे तो हमको मालूम था कि हमको इस कुटिया में ठहराना है वो हमारे लिए बनाई गई थी, थी पास पर

गए तो उसमें ताला लगा था तो मैंने कब्जी और ताला पकड़ के जो मैंने खींचा तो खुल गया अब हम मॉल से रात को सोते तो थे है ना तो उस दिन भर इसको बस ये दक्षिणानंद अभय तत्व का जो घोड़े, आप

खाने में सकते हैं पीने में ही सकते हैं काम करने नहीं सकते हैं व्यापार करने में जो विधा आज दुनिया में भरी रहती है ये बिल्कुल निर्भय बना देने वाला व्यवहार में आपको बिल्कुल निर्भय बना देने वाला तत्व है आनंदो ब्रह्मों विद्वास ने कुत चलो जो ब्रह्मानंद को जान देता है

वो कहीं डरते ही नहीं है उसके लिए जन्म का डर नहीं है मृत्यु का डर नहीं है उसके लिए नरक स्वर का डर नहीं है उसके लिए धर्म ईश्वर का भी डर नहीं है बल्कि उसको ये भी डर नहीं है शायद कभी हमारे मन में भय आ जाए तब क्या होगा तो उसको भय आने का भी डर नहीं है आ जाए तो आ जाए आ जाए तो आ जाए गलत है वो भय से भी भयभीत नहीं होता है

यह ज्ञान का प्रयोजन है आनंदम ब्रह्मणों विद्वान और नीधेदेवतम विद्वान जन्म हेतो पुतक जो उस ब्रह्मानंद को जान लेता है उसके जीवन से भय का नामो निशान बीत जाता है असल में यह आत्मा ये परमात्मा ये विश्व जिसका स्वरूप है जिसके किसी एक

अनेक रचनी अंश में ये विश्व हमारी कल्पना से मालूम पड़ता है उसमें मेरा जन्म भर का है ईश्वर प्रेम करने के लिए है ईश्वर डरने के लिए नहीं है हमसे तुम डरते हो तुमको कोई सांप समझते हो बिस्कुल समझते हो शेर समझते हो खा जाएंगे तुमको

तत्व ज्ञान का ये प्रयोजन है सर्वथा मुक्ति जन्म के हेतु से उसको कोई डर जन्म रूप के हेतु से कोई डर नहीं है मैंने बहुत जब भी डर नहीं है एक बार मैंने पहले पहलो मुढ़िया बाबा जी महाराज से मिलने पर मैंने उनसे पूछा था जोशी में मिले थे सन पैंतीस में पहले पहल जोशी

प्रयागराज में प्रयागराज में उलिया बाबा जी का सहन सहन मिलना हुआ था तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज ये पुनर्जन्म कितना होता है तो हमारा अभिप्राय था कि जैसे पंडित लोग सुनाते हैं पंडितों को तो मैंने बहुत सुना था कि यदि पुनर्जन्म न माने

तो इस समय जो हम सुख सुख भोग रहे हैं वो बिना कर्म किए मिलता होगा वो तो बिना किए सुख दुख भोगना ये कारण रहित हो जाएगा हक साफ अगम सब होता है और इस समय जो हम पाप थोड़े करते हैं उसका फल इस जन्म में तो देखने में नहीं आता है तो वो मिलने के लिए अगला जन्म चरण ये अगर नहीं मिलेगा तो किया हुआ कर्मल हो तो जाएगा

इसको कृतद प्रणाम बोलते हैं वेदांत में अग्रतागम कृत दुष्प्रणाम और यदि हमारे कर्म के बिना ईश्वर कोई फल देता है तो उसमें नई विघम्य नाम का दोष प्राप्त होगा किसी का पक्षपात करके सुख देता है और किसी का किसी से कठोरता करके दुख देता है तो वो ईश्वर कहता

इसलिए हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार ये जन्म मिलता है इस जन्म के कर्मानुसार अगला जन्म मिलता है ये बात मानना चाहिए नहीं तो जीव में भी दोष आता है ईश्वर में भी दोष आता है, है। बाबा ने तो ये सब कुछ कहा नहीं बोले तो कि बेटा तुम्हारा काम पुनर्जन्म को सिद्ध करना नहीं है

ऐसा तु विचार ऐसा विवेक ऐसा ज्ञान प्राप्त करो और लोगों को दो जिसमें जन्म और मरण का भय मिट जाए ये नरक वर्ग जन्म मृत्यु पाप हुए ये सब समझाना पंडित पुरोहितों का काम है

महात्मा का काम है जन्म मरण के भय से मुक्त करना अब एक बात यही बात है संसार के लोग कहते हैं महाराज कुंडली देख दीजिए और उन्हें अनुश्राद्ध कैसे करें बता दीजिए

हमारा भविष्य कैसा है हमारा व्यापार कैसे चलेगा हाथ जोड़ते हैं बाबा तुम महात्मा के पास जाके आत्मा की बात नहीं करते परमात्मा की बात नहीं करते हैं? आ, महात्मा की बात नहीं करते अरे प्रद्र बताने के लिए तुम्हारे घर में जो आते हैं बहुत हैं। प्रेतात्मा बुलाने के लिए तुम्हारे घर में प्रेस वाले मिलते हैं और बड़ौते हैं उनसे देखो मुकदमे की बात हो अकील से पूछ लो दवा की बात हो डाँच लो

हम जिसके से सभी इस विषय से हमसे बात करो हमारा विषय जो है जो तो प्राप्त कराना नहीं है ध्यान कराना नहीं है देखो ले सब नहीं है तो न पूजा संज्ञा वंदन करवाना नहीं है और हमारा विषय है आत्मा और परमात्मा का

सत्य का ज्ञान ज्ञान ना पुण्यम नाकूतवा चिंता तपस्थ्य जिंदगी में अगर ये काम कर लिया जिंदगी में ये काम कर लिया दिया

अजबर तो रहे हैं और पछताए है कि जिंदगी में ये काम है अरे बाबा आप तो जिंदगी बीत गई उसमें जो काम नहीं हुआ उसके लिए पछताने से क्या करोगे पटकाते पटकाते मरोगे और जरूरत जाओगे मूर्छित हो जाओगे जर जाओ हो जाओगे जाओ जाओ जाओ ये काम है अरे हाँ हाँ मैंने ये काम किया जैसे

एक एक सेकेंड जैसे जीतता जाता है ऐसे जीवन का भी एक एक सेकेंड एक एक सौ जीतता तो तो जा रहा है जन्म की तरह चलो पीछे तो खून के देखने की कोई जरूरत नहीं जो बैंक होते आगे के लिए सावधान जो तो हो गया उसमें तो उसका मजा लो तो। और जो तो होने वाला है उसमें सावधान

चाहे बहन बढ़ोगे तो आगे का ठीक हो जाएगा आगे का ठीक हो जाएगा तो वर्तमान ठीक हो जाएगा वर्तमान ठीक हो जाएगा तो भूत भी ठीक हो जाएगा और भूत की फिक्र करोगे तो भूत को जो बिगड़ा तो बिगड़े वर्तमान भी बिगड़ता जाएगा और जो भविष्य आएगा काम में वो भी बिगड़ जाएगा इसलिए चिंता भूत की नहीं करनी चाहिए हो सावधान

साधु सावरा ख्याल करो इस बात का अब ये है कि बहानेबाजी भी नहीं करने चाहिए एक से पेट थी ये देखे आजकल के पेटों के बालक आपस में बैठते हैं तो साधुओं की हंसी उड़ाते हैं तो उसका तो लगता है बिल्कुल देवको है

साधु लोग भी आपस में बात करते हैं तो सेठो की नजर उड़ाते हैं और बड़ी भयंकर बढ़ाते हैं ना? उनके खान की पान की पहनावा की रहन की सहन की उनके चूहे की शराब की उनकी परस्तरी की उनकी जेईमानी की आपस में खूब चर्चा करते हैं पूरे सेठ जी बड़े भाई करोड़पति हैं अरबपति हैं कहा भाई सही है एक साधु ने कहा ठीक है बड़ा फैसला उनके पास बड़े लड़के

फिर दूसरे ने कहा कि देखो कहीं है और इतने ईमानदार सब बस आप आधी बात हम मानते हैं आधी नहीं मानते बहुत ईमानदार होते तो इतना इकट्ठा अच्छा कैसे होता है देखो ऐसे हो देख से देखते उन्होंने एक परीक्षा करवाया उसने बंगला करवाया उसने धर्मशाला बनवाई

उसने कुआ मंगाया प्याज लगाया बड़े बड़े स्कूल मरा देश विदेश लगाए खुद जाके घूमते थे सवेरे उसने तो एक दिन कोई पशु घुस जाया उनके बगीचे में, अब वो बकरी फीकी गाय खींचा देश भी स्वयं गंगा लेके दौड़े और इस कृपा से एक गंडा मारा उन्होंने तो वो मर गया। वो पशु मर गए

वो पशु की हत्या जो है वो मूर्तिमान होकर के देव जी के पास पहुंची देव जी मैं तुम्हें लगूंगी देठ जी ने कहा है मैं तो मैंने तो नहीं मारा है तो किसने मारा है कि लाठी जो हमारे हाथ में है इसने मारी है लाठी तो लगू अब हत्या गई लाठी के पास तो लाठी बोली कि इनके हाथ से मरा है तो मैं क्या मार गई

आपके पास गई ब्रह्मत्या कहा हमारे देवता तो इंद्र है और इंद्र शक्ति देते हैं तो मैं काम करता हूँ तो इंद्र के पास इंद्र बोले हमको तो ब्रह्मा जी ने जैसा विधान बना रखा है वैसा करते हैं हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया संविधान के अनुसार है बिल्कुल क्या ब्रह्मा जी के पास गई ऐसा विधान क्यों बनाया मैं तुमको ब्रह्मा बोले की बाबा हमको विष्णु चलाते हैं जैसे कहते हैं वैसे करते हैं तुम विष्णु को ले दो

तो हत्या गई विष्णु के बाद किसको लगे बिचारी आखिर तो विष्णु भगवान बोले कैसा खूब शहर मैं देखता हूं विष्णु भगवान ब्राह्मण का वेद धारण करके सेठ जी के पोजीशन में पहुंच गए वृंदों में बोले आठ जी आशीर्वाद ये आशीर्वाद अपनी ओर से देना हो ये सांपी देने के बराबर बता रहे

ये बात मर्मसा जिसमें देखी है कि जो प्रणाम न करता हो उसको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए और यदि पंडित अपनी ओर से आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद वो आशीर्वाद नहीं देता वज्र हो जाता है खुद ग्रव दत्मा हो हाथ उठा के गौ ग्रहदत्मा खुद ग्रोत मंगल हो हो पुत्र होती होती तो बहुत तो ऐसे नहीं बोल सकती

जब पहले कोई प्रणाम कर ले तब उसको आशीर्वाद देना चाहिए अब वो महाराज विष्णु भगवान ब्राह्मण बन के आए बुद्धे ब्राह्मण और भापनी वो अपनी ओर से ही एक जी की तारीफ करने लगे मंगल होते और ये धर्मशाला आपने बनवाई है कभी कभी जो नाम अच्छा हो जाता है बड़ा गौरव हुआ आप मकान आपका है हाँ महाराज कई कुआंस आस्ता है कई प्याू हाँ हमारा है?

बोले ये बगीचा हमारा है कई फूल पौधे फल पेड़ हमारे हैं बोले ये जानवर मरा पड़ा है किसने मार दिया इसको तो सेठ जी बोले अपने प्रारब्ध से मर गया अब ब्राह्मण ने कहा पेड़ जी सब काम तो तुमने किया और ये पशु अपने प्रारब्ध से मर गया

ऐसा कैसे होगा सबका तो तुमको अभिमान है मकान मैंने बनाया बगीचा मैंने बनाया धर्मशाला मैंने बनाया ग्याह मैंने बनाया सबको तो तुम मैं मैं मेरा मेरा मेरा करते हो हैं? और ये पशु मरा है तो ये अपने प्रारंभ से मर गया तुमने मारा है बोध हो हत्याकार लग जाते तो। और महाराज को तो हत्या लग गई असल में ये जो कर्म है वो लगते किसको

जिसको तो कर्म में करता बने का अभिमान होता है उसको तो लगते हैं यज्ञ ना हंकृतो भावो उससे यज्ञ न लिप्य देवा सीमा लोकांक न हंसी देखो अच्छा काम करते हो तो खुशी होती है कि नहीं अभिमान होता है

मैंने ये बड़ा काम किया ये बड़ा काम किया है अब भाई जब बड़ा काम किया है तो उसमें जो चीठी मरी है उसमें जो बैल भरा है उसमें जो बहुतों का के साथ अन्याय हुआ है ठीक है पहले अधिग्रहण करते समय मैंने एक बड़ी संस्था को देखा था और बड़ी तलनात्मा एक दिन मैं गया

उनके हाथे में तो बेसा 200 सौ आदमी और लाठी कब्जी रखी हुई और फावड़े से कुछ कुछ सोच तो रहे इतने आर्थिक कम रहे बोले महाराज ये मुसलमानों की जमीन है तो हम इस पर कब्जा करने के लिए गांव से 200 आदमी बुलाए हैं और लाठी देकर के अधिग्राह हो रहा था वो।

और वो बेचारे उजड़ गए वहां से सैकड़ों उजड़ के वहां से चले गए उनकी खबर खोज दी गई वो उजाड़ दिए गए वहां से और इसका अपराध किसको मिलेगा तो। जब एक एक धर्म सभा की बात मैं करता हूं बड़ी धर्म सभा, मैं उसके ऑफिस में जा जा के कभी कभी बैठा

उनके मालिक का काल था उसका तो सभा बनाने वालों का काल था कि हम भी उस सभा के सदस्य हो जाए मेम्बर हो जाए और उसमें काम करें बड़े बाहरी धर्म धर्म सभा हो धर्मात्मा की सभा तो देखा वहाँ झूठ की बात चल रही है धूप बोला जाता था और धूप लिखा जाता था धूप बोला जाता तो मैंने कहा कि धर्म की सभा और फिर धर्म की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना के लिए

हम लोग झूठ बोलना ठीक समझते हैं धर्माचार बोलेगा इसका मतलब हुआ धर्म में धर्म के रक्षा की शक्ति नहीं है है ना? धर्म में नापना की शक्ति नहीं है और अधर्म से धर्म की स्थापना होती है अधर्म से धर्म की रक्षा होती है वो तो जन ही इतनी कमजोर है नींद इतनी कितनी खोखली है कि उसके आधार पर जो मकान बनेगा वो बिल्कुल गिर जाएगा

वो धर्म तथा नष्ट हो गई हो और वो जिस संस्था का नाम मैंने पहले लिया ट्रेस किया तो जो सौ नष्ट प्रस्त हो जब स्वयं तुम अधर्म के बल पर धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना करना चाहोगे तो पक्का काम होने वाला तो कच्चा का हो कच्चा। है कच्चा काम होने वाला दूसरे को तकलीफ देकर कोई नहीं हो गई

खुद तो इस बात को समझो अपने आप को देखो कि तुम कर्म के कर्ता हो कि नहीं वेदांत का जब ध्यान हो जाएगा तो कर्म के करतापम की जो क्रांति है वो कट जाएगी और जब करतापम की क्रांति कट जाएगी तो जैसे परमात्मा सृष्टि स्थिति संहार करता हुआ भी अटरता है

सत्यकर्ता अब दिव्यकर्ता न्यय कर्ता होने पर भी अकर्ता है न कर्तृत्व न लोकस्य लोकस्थित प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु तो प्रवर्त है तो आप चीता करते हैं नमाम कर्मा लिपन प्रश्नबू

नमाम कर्माविलम पंथी कर्म को कर्म कर्म करने का तरीका कृष्ण को कर्म करने का तरीका मालूम नवम कर्मापंथी नमे कर्म फले सुहा आप वेदांत देखिए वो आपको कर्म करना बतावेगा वो आपको ब्याह करना बतावेगा आपको बच्चा पैदा करना बतावेगा अथा आपको धन कमाना बतावेगा और ऐसा बतावेगा जिसमें आपका बंधन न हो आप पराधीन ना हो ऐसा काम

आप विश्वास करके थोड़ा सा पहले सृपना करके थोड़ा सा विश्वास करके वेदांत की शिक्षा प्राप्त कर लीजिए और अनंत काल के लिए स्वतंत्र हो जाए नमाम कर्मापंति न मे कर्म पड़े स्प्रेहा कर्म भिन्न सब हमको कर्म का अभिमान कर्म का लेख बोलते नहीं

और कर्म का जो फल है उससे शोक की कोई वापना नहीं है परमात्मा को ऐसा जानो और स्वयं ऐसे हो जाओ। इसी माम जो भी जाना कर्म फिर न सब्यते परमात्मा को जानोगी उसमें कर्म बंधन नहीं है तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे क्यों तो जो ईश्वर की आत्मा है

वही जीव की आत्मा है आत्मा तो दोनों की एक है न ईश्वर के कर्म में ईश्वर के लिए बंधन है न जीव के कर्म में जीव के लिए बंधन है ईश्वर अभिमान न होने से नित्य मुक्त है और जीव अभिमान होने से बद है यदि जीव का अभिमान छूट जाए जीव का अभिमान छूट जाए तो वो कर्म तो तो बंधन से मुक्त हो जाएगा पाप के बंधन से छूटने का

उपाय यही है कि जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक जलते रहोगे हाय हाय ऐसा क्यों किया हाय हाय ऐसा क्यों नहीं किया जब यदि तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ये ताप तुम्हारा ये जलन हो ताप माने जलन संस्कृत में बोलते हैं ताप है ना? हिंदी में उसको तो बोलेंगे जलन ये जो देखेंगी कि आप जल रही है तुम्हारे दिल में

ये हमेशा के लिए पूछ जाएगी यदि ज्ञान प्राप्त कर लो साप तत्व तयोर्द्वान उपेक्षा अनुष्ठित तयो आत्मा प्रेरणय गोधा सुदृढ़ी गुरुदेव दिया समझ लेके पाप भी साप देता है और कर्ण भी साप देता है इसलिए

अपने कर्ता बच्चा मैं सांप का करता हूँ मैं सोने का करता हूँ इसकी बिल्कुल उपेक्षा करने मिले अपेक्षा बुद्धि तो से जो कर्म होता है वो करने वाले के साथ विपक्ता है अपेक्षा बुद्धि को इस कर्म का फल हमको मिले कर्म का यश हमको मिले ये बढ़िया सा कर्म हमारे द्वारा हो जाए

अपेक्षा बुद्धि से कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारे साथ चिपक जाएगा लेट हो जाएगा उसमें दुर्गंध रहने लगेगा। और उपेक्षा बुद्धि से कर्म करोगे तो वो आपके साथ नहीं छिपेगा अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धि उपेक्षा अपेक्षा दोनों अहम भाव में रहते हैं देखो आपको सुनाते हैं आप कभी कालवा रोड के गुजरते हैं

सैकड़ों मोटरें दौड़ रही हैं हजारों आदमी चल रहे हैं उनका संस्कार आपको पुनर्जन्म नहीं दे सकता आप दो कालुआ देवी रोड पर देखते हैं आंख देखते हैं नमस्कार भी करते हैं कुशल मंगल भी पूछ लेते हैं आंख भी मिल जाते हैं।, हैं लेकिन उसका संस्कार आपको पुनर्जन्म नहीं दे सकता लेकिन उसी भीड़ में

आपको आप किसी को गृह आदमी को देख के उसके ऊपर सुन रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं उसका संस्कार पैदा हो जाए और किसी को बहुत प्यारा बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत मधुर बहुत उत देख के उसको निहारने लग जाए तो आपके दिल में ऐसी मुहर मारेगा ऐसी छाप लगेगी उसकी उसका संस्कार बढ़ जाएगा पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा

तो असल में सब की ये वे काम या सब देखी हुई चीजें या सब हुई हुई चीजें अंतकरण में संस्कार उत्पन्न करके जन्म मृत्यु रूप फल नहीं देते दे। हैं जिनमें चाह होती है ये हमको मिले ये हमको ना मिले है ना और अभिमान करते हैं देखो हमारी पसंद कितनी अच्छी है

आ, हमको कितना बढ़िया भोग मिला हमने कितना बढ़िया काम किया ये जो अभिमान होता है ना ये अभिमान बाहर की वस्तु का संस्कार लेकर अपने दिल में भर लेता है बोला और फिर उसी के अनुसार गति होती है उसी के अनुसार आवागमन होता है उसी के अनुसार दुख सुख होता है और तो।

तो उन दोनों की उपेक्षा करके आत्मा विनयन बोधात्दृढ़ आप केवल ज्ञान से हाँ हाँ हम हैं ये कितना बड़ा सुख है हमको तो मालूम पड़ता है ये कितना बड़ा सुख है हम प्रेम देख जाने हैं तो दुखाते हैं दोनों हाथ

और भीतर से प्रेम निकलता है कुएं में भी पानी निकालते हैं जितना जितना कुएं में भी पानी निकालते हैं उतना उतना भीतर से और बढ़ता जाता है वो शाम को खाली हो गया तो सवेरे भरा बने आप अपने प्रेम को आप अपने प्रेम को लुटाइए देखिए आपके प्रेम और प्रेम दो बने दे। जिसको देखो प्रेम की आज के देखो जिसको बोलो मीठा बोलो

जिसको छोड़ो अपने को जहर मत बनाओ अपने को अमृत बना दो अमृत का समुद्र बना दो अमृत की गंगा बना अपन अमृत का खजाना बना लोको जितना जितना अमृत हो एक छोटी सी बात आठ सुनाते हैं एक साधु किसी के घर में ठहरा हुआ था तो हुआ बच्चा उसके घर में बेटा था

साधु ज्योतिष जाता उसने देखा कि लड़का तो बड़ा अभागा उसने उसके माँ बाप को बता दिया कि तुम्हारे बेटे के भाग्य में एक तो कथा है और पांच रुपए है जिसके स्वाद और कुछ है ही नहीं इसके बाद बाबा हुआ क्या बेटा हुआ माँ मर गई बाप मर गए और घर में उसके एक जथा आ गया

और पांच रुपए आ गए हो गया बीस बरस का हो गया एक जगह और पांच रुपए से ज्यादा पड़ेंगे साधु एक जगह फिर आया देखा क्या आ गए एक जगह है पांच जगह उसने कहा जगह देख गए देख दिया दस रुपया तो देख गए बोले दस रुपया हो पांच रुपए जो है सो है ना

आगे खा के पी के दे लेके ले भी खत्म करो आज के बाद नहीं रहेगा तो खत्म कर दिया हो जब काम को तथा बीच करके लौटने लगा ना और खर्च करके तो रास्ते में कोई आदमी मिला उसको फिर एक लग और पांच रूपया लेके आया रात बाद रखा भाई शाधी में दूसरे दिन कहा कि बीचता आज भी ले जाऊंगे

देश के साथ भी करना खाना भी पीना भी जो तुम्हें कपड़ा पहनना हो ले लेना है जो खाना हो तो खा लेना जो हो और पाट देना अब महाराज दूसरे दिन वैसा किया जब लौटने लगा तो फिर एक गजा और पांच रुपया फिर अब महीनों ऐसे महीनों ऐसी कला अब उसकी जो प्रारब्ध था ना किस्मत जो थी वो सालू बाबा के पास आ गई बोले महाराज हम रोज रोज गजा कहां से लाओ है से लाओ

तो बाबा जी ने कहा कि अगर रोज रोज नहीं ला सकते, तो हमेशा के लिए दे इसको खाने की पीने की पहनने की रहने की तकलीफ न हो इसको ला के मकान दे इसको ला के रुपया दे हमेशा का बंदोबस्त कर दे तो फिर तुझे रोज रोज गा और पांच रुपया नहीं लाना पड़ेगा तो किस्मत बदल गई महाराज है रोज रोज के लिए मिल गया तो आपके पास जो प्रेम है महाराज प्रेम की भूत है आप दे दी

और जितना जितना आप देते जाएंगे और उतना उतना बढ़ता जाएगा रोज रोज मिलता जाएगा आप प्रेम के खजाने प्रेम के समुद्र प्रेम की गंगा आ, दिल को समेत के साथ रखो इसमें जो बढ़िया चीजें हैं है ना उसको दुनिया को सांस करो तो वो तुम अपने को ही देते हो दूसरे को नहीं देते हो क्योंकि गाली देते हो वो भी पहले तुमको करती कर

पहले में तुम्हारे दिल में गाली है किसी को दुष्ट बोलता है बदमाश बोलते हो तो पहले तुम्हारे मन में दुष्ट बदमाश की प्रति आई फिर दुष्ट बदमाश का मुख में शब्द आया और फिर आसमान में उड़ा फैल गया और फैल के वो फिर तुमको आके लगेगा तुम दुष्ट बदमाश हो जाओगे देना हो तो अच्छी चीज और तुमको मिलेगा

श्री राम कहता है तुम सच्चे आनंद करो तो सबको सब जीवन दान करो सबको ज्ञान दान करो और सबको आनंद दान करो और दुख दोगे किसी को मौत दोगे किसी को बेहकूफ बनाओगे किसी को तो वो फिर घूम फिर के तुम्हारे सिर पे आके पड़ेगी और तुम्हें एक न एक दिन खुशी होना पड़ेगा श्री का तक प्राप्त प्रबल है

लोग और जहां है वहीं अपने देश में रहता तो है उसके लिए कोई देश देश देश की कोई भी मांग नहीं प्रचार व्याख्यान से होता है ये बात बिल्कुल आत्मिक तत्पुरुष जहां रहता है

आ, उसके विनय को देखकर लोग विनयी बनते हैं उसकी सच्चरित्रता को देखकर लोग सच्चरित्र बनते हैं उसके सद्भाषण को सुंदर से संभाषण करते हैं उसके अंदर जो सबके प्रति ईद का भाव है सद्भाव है उसको देख करके सद्भाव ग्रहण करते हैं असल में

दुनिया उपदेश से उतना नहीं सीखती है जितना मनुष्य के चरित्र को देखकर उसके सीखते हैं बड़ी है। प्रसन्नता बात है कि ऐसे सर्वपुरुष वहां जा रहे हैं जिनकी बोल चाल से जिनकी रंगी संगी से

जिनकी सादगी से, से जिनके सभावसार से जिनके जिनके शासन से जिनके ज्ञान से जिनकी भक्ति से लोग वहां शिक्षा ग्रहण करेंगे सीखेंगे उनके जीवन में सद्भाव प्राप्त करें ज्यादातर कर,

ऐसे लोग जाते हैं सर्वेदारे जा तो हम कुछ नहीं बोल सकते कुछ लोग ऐसे जाते हैं इस सद्जन ने हमको चिट्ठी लिखी कि मैं एमए मौके निकला हूँ विश्वविद्यालय तो से छब्बीस वर्ष की मेरी उम्र हो गई है अब मैं विधायक जा रहा हूँ शरण का प्रचार करने के लिए आपकी आज्ञा करें तो मैंने उनसे पूछा कि तुम तो जाकर क्या प्रचार कर

हमने कोई धर्मानुष्ठान किया नहीं योगाभ्यास किया नहीं किया तो बोले कि मैंने बाइबल ऐसी रख रखी है और उस पर ऐसा विचार कर रखा है कि मैं वहां जाऊंगा तो वही खाऊंगा तो मैंने कहा भाई वे लोग बाइबिल के बारे में जितना जानते हैं उतना तो तुम अभी वर्षों तक सारे जीवन में अनुभास करोगे तभी नहीं जान सकते हैं

शास्त्र की भारतीय संस्कृति की हिंदू धर्म की के बारे में हमने शिक्षा प्राप्त की है शिक्षा प्राप्त की है कुछ यहाँ का जाओ उनको देने के लिए वहां की चीज वहां के लोगों को देने लगोगे तो तुम वो तुम्हारे हाथ से ठीक नहीं बने हाँ ये बड़ी खुशी की बात है हमारे योगेश्वर महाराज

हमारी साधना हमारा धर्म हमारा संस्कार भारतीय संस्कृति वैदिक धर्म आध्यात्मिक साधना योग तत्व ज्ञान भगवत लेकर जा रहे हैं और यहाँ जनता और वहां के लोग इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे हमारे भारत देश का श्रेष्ठ हिंसा होगा

वही भारतीय लोग भी इसके संबंध में जानते हैं हम तो बड़ी सद्भावना रखते हैं कि इनके द्वारा विश्व में मानव जाति ने सच्चरित्रता का सद्भाव का विवेश का निरंतरता का शांति का समाधि का

के द्वारा सब प्रचार सम्पन्न होगा इनको देखकर करके लोग तो सीख तो सकेंगे हम अपनी ये सदभावना इनके प्रति प्रकट करेंगे